सहनाबत भुन सह वी कर्वावै तेजस्वीनावीतमस्त मेद्विषा ओ शांति शांति शांति हा जी कुछ आवश्यक कार्य आने के कारण से पांच मिनट विलंब हो गया है पिछले प्रसंग में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं हाँ जी जी क्रिया कि कि तो से आप कौन क्यों नहीं दूसरे के ठीक है कि की द्रव्य का कारण नहीं नहीं गुण गुण गुण गुण का का तो क्यों सकता है? गुण, गुण का संभाई कारण। संभाई कारण की परिभाषा पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं ठीक है ना? उसको कहते हैं जो अपने में किसी को धारण कर सके वो समवाई कारण है ना गुण, गुण गुण को धारण नहीं करता है गुण कर्म को धारण नहीं करता है गुण द्रव्य को धारण नहीं करता यानी गुण और कर्म किसी को भी धारण नहीं कर सकते कर्म हाँ जी कर्म भी गुण धारण कर्म तो वैसे ही कुछ नहीं धारण कर सकते तो उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है न गुण धारण करते हैं न कर्म धारण करते हैं केवल द्रव्य एक ऐसा है जो गुणों को और कर्मों को धारण करते हैं दूसरा कारण कारण कारण जी जी गुण गुण गुण है किनके द्रव्य कर्मणा कर्म ंग में, में भी होता है ठीक है तो कारण है द्रव्य गुन से गुन से से कर्म से कर्म से गुण गुण का, का, का, का द्रव्य द्रव्य कर्म कर्म कर्म उदाहरण करके कर ऐसा है गुण द्रव्य का समवाय का, कार कारण होता है जो। गुण जो है द्रव्य का असमवाय कारण होता है गुण तो उसका तो हमारे सामने आ गया है द्रव्य की उत्पत्ति में गुण असमवायी कारण है संयोग ठीक है अब गुण गुण का असमवाय कारण होता है गुण गुण का असमवाय कारण यह कारण कार्य प्रत्याशित में आ चुका है गुण गुण का असमवाय कारण तंतु रूप जो है वस्त्र रूप के असमवाय कारण आ, तंतु रूप वस्त्र के वस्त्र का असमवाय कारण होता है वस्त्र रूप का तंतु का रूप, तंतु का रूप वस्त्र के रूप का असमवाय कारण होता है ठीक है अब रही आपका गुण कर्म का असमवाय कारण गुण कर्म का असमवाय कारण ठीक है यहां भी मैं बताता हूं आपको गुण जो है कर्म का असमवाय कारण प्रयत्न भी बनेगा प्रयत्न गुण जो है कर्म जो भी कर्म उत्पन्न तो होता है उसका असमय कारण बनेगा विभाग से कर्म उत्पन्न तो होता है संयोग से भी उत्पन्न तो होता है विभाग से भी कर्म उत्पन्न तो होता है तो जो विभाग से जो कर्म उत्पन्न तो होता है उस कर्म का विभाग रूपी गुण असमवाय कारण बन जाएगा हाँ जी कर्म से कर्म से कर्म से? <स्तियों> से कर्म का असमवा का का का का का का का कारण कर्म द्रव्य का असमवा कारण कर्म द्रव्य का असमवाय कारण है कर्म द्रव्य का असमवाय कारण यह है कर्म द्रव्य का असमवाय कारण ठीक है त्यारे आ, साक्षात नहीं होता है परंपरा से होगा तो जो पट की उत्पत्ति होती है वस्त्र की उत्पत्ति होती है उसमें कर्म भी असमवाई कारण बनता है संयोग तो असमवाई कारण बनेगा ही और कर्म भी असमवाई कारण बनेगा परंपरा से कोई भी वस्तु बन रही है तो कर्म से ही बनेगी ना कर्म होने पर वस बनेगा दो आम संयोग। यहाँ यहाँ कर्म असमवा कारण है कार्यगुण गुण कार्यगुण का है यहाँ गुण का कर्म असमवा कारण बन रहा है द्रव्य का जो है परंपरा से बनेगा कर्म गुण का कारण। जीवा का का का नहीं कर्म द्रव्य का असमवाय कारण हो गया आ, कर, कर्म कर्म गुण का कारण वही विभाग का विभाग उत्पन्न होता है नाव्य गुण से द्रव्य की उत्पत्ति भी होती है गुण से मतलब असंवाय कारण बनता है गुण और ऐसे ही कर्म भी आ, किसी द्रव्य की उत्पत्ति में असंवाय कारण बनता है गुण गुण का असंवाय कारण है उदाहरण इसी प्रकार असमवाण बतायोग कार्य गुण का रूपी का, हाँ। का। ठीक है जी क्या निमित्त कारण कर्म क्यों नहीं होते ऐसा है निमित्त कारण जो है द्रव्य इसलिए होते हैं क्योंकि द्रव्य की मुख्यता है वहां पर कर्म तो उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं और कर्म असमवाही कारण बन रहे हैं और समाप्त हो गए असमवाय कारण बन के का समाप्त हो जाएंगे और निमित्त कारण तो रहता ही है निमित्त कारण वहां पर ना भी रहे तो भी निमित्त कारण बना रहता है लेकिन अभी जो पीछे समवाही कारण है कि कर्म समवाही कारण क्यों नहीं होता वो किसी को धारण कर ही नहीं पाया क्योंकि तुम तो नष्ट हो जाता है ये बताएगा तो कर्म द्रव्य का असमवाही कारण जब है अर्थात किसी पटादी में उसका संयोग है तो कर्म नष्ट हो जाती तो वस्तु तो नष्ट नहीं होती नहीं कर्म तो नष्ट हो जाता है वस्तु तो रहता है वहां वो तो परंपरा से बन बनता है कर्म जो है परंपरा से बनेगा असमय कारण निमित्त कारण क्योंकि बहुत सारे निमित्त तो है ही है, इसको बनने की जरूरत नहीं इसके बिना भी हो जाता है मतलब निमित्त कारण तो तब बनेगा ना जिसके बिना नहीं हो तो कर्म के बिना निमित्त कारण कर्म के बिना और निमित्त कारण है ही ना वहां पर उपलब्ध द्रव्य है निमित्त कारण के रूप में तो जब वो निमित्त कारण बनी रहा है इसके बिना चली रहा है वहां काम ठीक है हाँ जी बोलिए कर्म, कर्म, कर्म, कर्म जो है असमवाय कारण बनता है कार्य गुण संयोग का जो संयोग रूपी कार्य उत्पन्न हुआ है ना उस संयोग रूपी गुण का असमवाय कारण कर्म है के संयोग को कर और के संय। कर्म संयोग के अलावा विभाग का भी बनेगा जैसे संयोग का बन रहा है ऐसे विभाग का भी बनेगा यहां तो संयोग हुआ है तो इसी का विभाग कर दीजिएगा तो उस विभाग का कर्म असमवाई कारण बन जाएगा जहां जहां विभाग होगा वहां वहां कर्म असमवाई कारण बनेगा जहां जहां संयोग होगा वहां वहां भी असमवाही कारण बनेगा विभाग में भी बनेगा संयोग में भी बनेगा हाँ जी मतलब ऐसा है कि तीन कारण होते हैं ठीक है ना एक निमित्त कारण हुआ एक असमवाय कारण हुआ और एक समवाय कारण हुआ और असमवायी तो स्पष्ट है हमारे सामने निमित्त कारण जो है इन दोनों कारण से भिन्न जो होता है वो निमित्त कारण है अब निमित्त कारण में किसको लेना चाहिए तो निमित्त कारण में निमित्त वो होता है जो साधन विशेष साधन बनता है जिसके बिना वो हो नहीं पा रहा है जैसे अग्नि को निमित्त कारण बताया किसी पदार्थ के पकने में पाकजगुण को लाने में अग्नि जो है निमित्त कारण है उसके बिना वो नहीं हो सकता पाकजगुण और गट की उत्पत्ति में निमित्त कारण जो है चेतन होता है उसके बिना घट की उत्पत्ति नहीं होती है तो जो मुख्य कारण है जिसके बिना नहीं हो सकता है वो है द्रव्य ठीक है ऐसे यहाँ कर्म हो उस तरह का नहीं है जिसके बिना नहीं हो सकता हो जी वैसे तो जी करें तो तो ही अग्नि हो, हो हो ये वो तो कुछ नहीं हो तो सकता ये नहीं वो तो असम कारण बन ही रहे ना उसका कारण तो बन गया मतलब वहां कारण नहीं है कारणत्व का निषेध नहीं कर रहे निमित तत्व का निषेध हो रहा है एक कारण बन गया बहुत हो गया मतलब जो जो कर्म असमवाय कारण बन गया है वही कर्म निमित्त कारण नहीं बनेगा ठीक है ना और यहाँ जो निमित्त कारण बन रहे हैं वो अलग अलग पदार्थ हैं मतलब जैसे समवाय कारण बन गया कोई समवाय कारण बन रहा है कोई असमवाय कारण बन रहा है और कोई निमित्त कारण बन रहा है ऐसा है तो वहां कर्म तो असमवा कारण अ, आ, आ, पहले से बन चुका हुआ है और असंवाय कारण बन करके चला भी गया फिर निमित्त कारण कैसे बनेगा यानी एक कारण बन करके समाप्त हो गए निमित्त कारण नहीं बन सकता उसके निमित्त बनने के लिए समय नहीं है उसके पास में और एक ही काल में दो कारण बने ये संभव नहीं है कर्म के लिए पकड़ में आ रहे मतलब जिस समय में वो असमवय कारण बन रहा है उसी समय में वो निमित्त कारण बन जाए ऐसा संभव नहीं है उसके लिए द्रव्यादि के लिए तो हो सकता है क्योंकि वो रहता है मां विद्यमान रहता है ना द्रव्य द्रव्य समाप्त नहीं होता है इसलिए उसके लिए आप कह सकते हैं निमित्त भी बन सकता हो तो मान लेंगे ठीक है पर एक निमित्त बन गया अलग से तो फिर जो समवाय कारण किसी के लिए बन रहा है वही द्रव्य किसी के लिए निमित्त भी बने ऐसा जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं ठीक है जैसे घड़ा है घड़ा जो है मिट्टी समवाही कारण है मिट्टी समवाही कारण है अब वही मिट्टी निमित्त कारण है ऐसा जरूरत नहीं है उसको बनने के लिए उसके बिना भी हो सकता है क्योंकि निमित्त कारण कुमार है कुमार के बिना घड़ा नहीं बन सकता ठीक है ना मिट्टी के बिना तो बन सकता है मिट्टी के बिना बन सकता क्या? मतलब मिट्टी को निमित्त कारण बनाए बिना मिट्टी तो समवाय कारण तो बनेगा ही बनेगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कुमार के बिना घड़ा नहीं बन सकता और मिट्टी समवायी कारण अपने आप बन गए एक बार फिर वो भी निमित्त कारण बन जाए तो कोई जरूरत नहीं है और बन भी नहीं सकता क्योंकि उससे उत्पन्न हो ही नहीं सकता उसमें अंदर यह सामर्थ्य नहीं है पर चेतन आत्मा में सामर्थ्य कराने का इसलिए वो निमित्त है। है? पकड़ में आ रहा तो तो इसलिए एक एक पदार्थ कारण बन, बन गया, तो वही पदार्थ दूसरा कारण भी बने इसकी आवश्यकता नहीं है जो वो भी कारण बन सकता है किसका घड़े का नहीं बन सकता कारण क्योंकि घड़े को कुमार धारण नहीं करता है धारण धारण करने की। करने की की परिभाषा जो द्रव्य को धारण करे जो द्रव्य को अपने में धारण करे अपने में संवाय संबंध नित्य संबंध से हाँ नित्य संबंध अविनाभाव संबंध से ठीक है ना स्पष्ट हो गया कोई बात नहीं इन सबको समझना ही पड़ेगा ये क्योंकि मूलभूत सिद्धांत है ना ये सारे ये सब एक बार दिमाग में बैठ जाए ना हाजी बैठेंगे धीरे धीरे बैठेंगे हाजी कोई बात नहीं बैठेंगे ये तो ऐसा है क्योंकि ये बिल्कुल नई परिभाषाएं हैं और बार बार सुनते नहीं इन सबको इसलिए एकदम दिमाग में नहीं बैठते बार बार सुनेंगे तो अपने आप बैठ जाएंगे हाँ जी कारण हम कारण भी कह सकते, सकते हो बताए थे ना पीछे समवाय को उपादान कारण कह सकते हैं। हर समवाय कारण नहीं।, नहीं बनेगा वो तो मैंने बोला ही था यानी समवाय कारण उपादान तो बनता है लेकिन हर समवाण उपादान नहीं बनेगा मतलब जिसको हम उपादान कारण कह रहे हैं वो समवायी कारण होता है यानी हर उपादान कारण समवायी कारण होता है ठीक है ना? पर हर समवाय कारण उपादान कारण नहीं होता है ये हाँ जी हाँ जी एक मिनट ऐसा है कि जो मिट्टी है वो घड़े का समवायी कारण है ठीक है पर ये समवाही कारण है तो ऐसे क्या कहना चाहिए अभी मैं बताता हूं आपको आ, आत्मा जो है आत्मा संवाय कारण है किसका शरीर का नहीं इच्छा का प्रयत्न का ज्ञान का इनका संवाय कारण है लेकिन किसी कार्यद्रव्य का संवाय कारण नहीं होता है मतलब क्योंकि आत्मा से कोई कार्यद्रव्य उत्पन्न नहीं होता है ना मिट्टी से घड़ा तो उत्पन्न होता है लेकिन आत्मा से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है इसलिए आत्मा किसी का उपादान कारण नहीं हो सकता पकड़ में आ रहा है आत्मा किसी का उपादान कारण नहीं हो सकता पर मिट्टी उपादान कारण है यानी मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है यानी जड़ पदार्थ जो है उपादान कारण बनते हैं और वो समय कारण भी बनते हैं पर चेतन पदार्थ जो है वो समवायिक कारण ही रहेंगे वो उपादान कारण नहीं रहेंगे ऐसे समझ लीजिएगा इससे आपको पकड़ में आ जाएगा जैसे सभी मनुष्य हैं, लेकिन सभी स्त्री पुरुष नहीं है पुरुष भी मनुष्य है और स्त्री भी मनुष्य है लेकिन सभी स्त्री पुरुष नहीं है लेकिन सभी स्त्री मनुष्य हैं। ऐसा तो यहां पर सभी उपादान कारण सभी उपादान कारण समवाय कारण है लेकिन सभी समवाय कारण उपादान कारण नहीं है ऐसा हाँ जी समव्याप्ति तो बनेगी हाँ जी।, जी अच्छा अच्छा मतलब आप मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं ठीक है ना मैं मनुष्य होता हुआ मैं स्त्री नहीं हूं आप मनुष्य होते हुए स्त्री हैं ठीक है इसलिए यह सभी स्त्री मनुष्य तो है पर सभी स्त्री पुरुष नहीं है नहीं पकड़ में आ रहा है अच्छा पुरुष भी मनुष्य है ना और स्त्री भी मनुष्य है दोनों मनुष्य हैं। तो जब दोनों मनुष्य हैं, तो फिर स्त्री को पुरुष मान लो क्योंकि पुरुष भी मनुष्य है ऐसा नहीं होगा ना तो अलग इसी के लिए तो कह रहा हूं मैं <laughs> मनुष्यत्व तो दोनों में बराबर है इसलिए स्त्री को भी मनुष्य कहेंगे पुरुष को भी मनुष्य कहेंगे क्यों कहेंगे दोनों में मनुष्यत्व है इसलिए कहेंगे लेकिन स्त्रीत्व में पुरुषत्व नहीं है पुरुषत्व में स्त्रीत्व नहीं है तो स्त्री में स्त्रीत्व होता हुआ भी वो पुरुष नहीं हो सकता नहीं कारण की बात नहीं है एक उदाहरण दिया है कि सभी मनुष्य तो है लेकिन सभी स्त्री पुरुष नहीं हाँ ये कहना चाह रहा था बस ये ऐसे ही सभी उपादान कारण समवाय कारण तो हैं, लेकिन सभी समवायि कारण उपादान कारण नहीं होते ये बात है ये चेतन हाँ चेतन पर ही घटेगा दो ही तो पदार्थ एक जड़ एक चेतन है। हाँ तो दो, दो का मतलब है बहुत है मतलब जाति की दृष्टि से तो दो ही प्रकार के हैं लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से तो अनंत है हमारी दृष्टि से आत्म, आत्मा आत्मा तो अनंत है व्यक्ति की दृष्टि से इकाई की दृष्टि से आप एक मैं एक ये, एक ये ऐसे ये जो व्यक्ति जितने भी है ये इनको गणना नहीं कर सकते मनुष्य मनुष्य गणना नहीं कर सकते तो मनुष्य की दृष्टि से तो आत्मा रूपी व्यक्ति अनंत है जाति के रूप में तो एक ही है चेतन जाति है ऐसा हाँ जी का उदाहरण जी, जी। कारण जगह को उसको सीधे से खारिज एक बार जो पकाना अग्नि की उष्णता उश, जो गुणता हाँ। हाँ। तो वो जो पका रही है उसको असम कारण मान लिया नहीं अभी माना नहीं है हमने उष्णता को असमवाही कारण मानते नहीं गुण द्रव्य का असमवाही कारण होता है तो जो उष्णता है वो नहीं गुण असमवा कारण तो होता है लेकिन आप जिस गुण को कह रहे हैं वही गुण असमवाय कारण हो वो जरूरी नहीं अभी जो मैं घड़ा है घड़ा बन रहा है हाँ। इसमें जो उष्णता जो उष्णता का गुण लगा रहा है हाँ। वो असमवाण बन रहा है वो निमित्त कारण बनता है असमवा कारण नहीं बनता है निमित्त कारण उष्णता एक गुण मतलब हाँ। वो कठोरता नहीं, नहीं। जो, जो आ रही है ना कठोरता कोमलत्व कठोरत्व ये गुण है कर्म नहीं है नहीं जो आपने उष्णता दी घरे जल जल जा रहा रहा रहा है, रहा है, है, है, मतलब का जो जो जो जो सूखना हो हो हो वो वो सूखने क्रिया रही कर्म कर्म, निमित्त कारण किसके लिए खड़े के लिए नहीं वो तो अलग तो तो तो तो तो तो तो कर्म है ना वो उसको ऐसा है कर्म वो तो कर्मों की प्रक्रिया चल रही है एक कर्म दो कर्म तीन कर्म चार कर्म चलते जा रहे है ठीक है ना मतलब एक एक के बाद उत्पन्न उत्पन्न होता है नष्ट होता।, होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है कर्म यही है कर्म की परिभाषा ये उत्पन्न हो रहा है कर्म वो उत्पन्न तो होकर के वो कर्म किसी के लिए असमवाही असमवा कारण बन रहा है न ठीक है असमवाण नि इसलिए तो मैंने कहा न एक कारण तो बन रहा है ना वो ठीक है अर्थात या तो असमवय कारण मानो या निमित्त कारण मानो नहीं मतलब दोनों में से एक को मानना है हाँ, एक मानना, एक थे मानना थे। है तो निमित्त कारण मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको निमित, उसके बिना उसको निमित्त माने बिना वो कर्म हो रहा है यानी वो कार्य बन रहा है वो तो तो नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं मान सकते ना ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब कारण उसको कहते हैं ना जिसके बिना जो होना जो हो ना हो मतलब कारण के बिना कार्य ना हो मतलब जिसके होने पर ही कार्य होता है जिसके ना होने पर कार्य नहीं होता है ठीक है ना इसलिए जब वो कर्म जो है किसी का कारण बन रहा है ना तो एक ही कारण बनेगा वो एक ही कारण बनेगा या तो आप निमित्त बनाओ या असमवाय बनाओ तो असमवाई तो बन रहा है वहां पर क्योंकि उसके बिना वो कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता इस रूप में वो असमवाई बन रहा है तो जब असमवाई बन गया तो निमित्त तो बनने की जरूरत नहीं है उसको ये तो यही बात पहले ही बता, बताया था हाँ ठीक है आज बोलिए कर्म के विषय में स्पष्ट हो गया हाँ जी बोलिए एक कारण कारण बन गया है, है। तो उसको दूसरा बनने की आवश्यकता नहीं के लिए भी ऐसा है। हाँ ऐसा हो सकता है नहीं, बन बन बन तो नहीं, नहीं बनेगा वैसे तो नहीं बनेगा ही नहीं है क्यूँकी जब वो समवा कारण बन गया मिट्टी समवाही कारण बन गयी तो वो निमित्त नहीं बनेगा आवश्यकता ही नहीं उसको निमित्त बनने का और वो निमित्त नहीं बने और असमवाई तो बनेगा ही नहीं क्योंकि वो द्रव्य है तो निमित्त बन सकता है अगर हम विचार करके चले तो निमित्त की जरूरत ही नहीं उसकी मतलब यानी असमवाई तो बन नहीं सकता संभावना हम कर सकते हैं यानी समवायी कारण तो बन गया एक कारण बन गया असमवाय कारण तो बनने बनने ना नहीं बनना ही नहीं अब हो सकता निमित्त बने निमित्त की जरूरत नहीं उसकी ठीक है ना इसलिए वो एक ही कारण बनेगा तो मतलब ये सिर्फ कर्म के लिए नहीं गुण तीनों के लिए यही है तीनों के लिए यही बनेगा।, बनेगा तीनों के लिए यही बनेगा ठीक है हाँ जी हाँ बोलिए जी कुलता को तो हम हम मान मान रहे हम मान रहे हैं संयोग को को किस आधार पर नहीं मान पे हम डिसाइड करते हैं कि यही है और जो बच गया है वो नहीं मिलता ऐसा है कि जो सीधा किसी कार्य के लिए कारण बनता हो किसी कार्य की उत्पत्ति में सीधा सीधा कारण जो बनता हो उसको कारण कहेंगे सीधा साधन बनना चाहिए अब किसी कार्य की उत्पत्ति में हां, सीधा कारण मिट्टी है क्योंकि घड़ा बिना मिट्टी के उत्पन्न नहीं हो सकता इसलिए वो समवाही कारण है घड़े का अब दूसरा कारण है असमवाई कारण जब तक मिट्टी में संयोग नहीं होता है संयोग मिट्टी परस्पर संयुक्त तो नहीं होती है तब तक घड़ा पैदा नहीं हो सकता इसलिए संयोग जो है इस घड़े का असमवाई कारण है ठीक है ना संयोग जो है उस घड़े का असमवा कारण हो गया तो द्रव्य सम्वा बन गया और ये जो संयोग रूपी गुण है वो उस घड़े की उत्पत्ति में असमवाय कारण है दो कारण आपके सामने आई गए अब बचा केवल निमित्त कारण कारण तीन ही होते हैं बचा निमित्त कारण अब ये जो निमित्त कारण कौन हो सकता है कुमार हो सकता है क्योंकि उसके बिना घड़ा बन ही नहीं सकता ठीक है नहीं वो वो वो साधारण निमित्त बन जाएंगे इसलिए तो उसको साधारण निमित्त बना लिया ना निमित्त वो भी बन जाएगा उष्णता उस निमित्त बन जाएगा पर वो असमवाई नहीं बनेगा जी तो, मतलब उनका प्रश्न ही यही कि आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है ये क्योंकि संयोग को बना दिया ना संयोग क्योंकि बिना संयोग के घड़ा बन नहीं सकता नहीं बनता है ना बन गए ना गढ़ा तो बन के तैयार गए इसको हमने कर दिया कि कच्चा बन नहीं कच्चा की बात नहीं घड़ा बन गया बस घड़ा तो बन गया ना घड़ा तो तैयार हो गए हमारी मरीज उसको पकाए ना पकाए जब पकाएंगे तब वो निमित्त कारण बनेगा हाँ जी ये जो असम कारण है ये गुण गुण का कर्म का। और गुण गुण और द्रव्य का असम बनता है और यही निमित्त में भी है ठीक है हम कर्म को हटा देते हैं निमित्त कारण में भी द्रव्य और कर्म तो होते ही उनका कारण बनता है निमित्त कारण नहीं निमित्त कारण ना द्रव्य बनता है द्रव्य बनता है और गुण भी बनता है गुण भी बनता है ठीक है वो तो गुण इसलिए हमने मान लिया है ना कि वहां पर आ, आ, आत्मा को नजरअंदाज करके देखें, यानी द्रव्य को नजरअंदाज नजरअंदाज करके देखें तब गुण बन रहे हैं वैसे उनको बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं जब आत्मा को मान लिया है ना तो उसकी जरूरत नहीं है हो सकता है, मैं सकता है। हाँ चलिए हो सकता है असम तो कारण में अपने संयोग को संयोग के बिना घटना बताएं। क्योंकि संयोग संयोग संयोग बिना घट नहीं नहीं सकता। हम्म ठीक है उस उस गुण गुण को हम तो? उस गुण को निमित्त निमित्त निमित्त कारण कारण कारण इसलिए मानते हैं क्योंकि वहां पर निमित्त के लिए आ, अगर उसको निमित्त बनाएंगे तो फिर किस कौन बनेगा नहीं माने तो निमित्त ही माने तो क्योंकि निमित्त क्या होता है निमित्त जिस रूप में होता है इसको ऐसा कह सकते हैं आ, संयोग असमवाय कारण बन रहा है हाँ बोलिए तो नहीं नहीं नहीं नहीं वो आप अलग बात कह रहे हैं आप निमित्त शब्द का कोई अलग जिस अर्थ में आप लेकर के कह रहे हैं वो अलग बातें हैं वो प्रसंग नहीं यहाँ पर यानी यहाँ पर आपका कथन है कि ये जो असमवाई कारण है इस असमवाई कारण को असमवाई ना मान करके निमित्त क्यों ना माना जाए निमित्त, निमित्त इसलिए नहीं माना जा सकता इसका मैं उत्तर दूंगा आपको से है संयोग विभाग तो तो सर्वथा निश्चित नहीं नहीं इनको निमित्त कारण उन्होंने बनाया है ना प्रशस्त पद भाष्य कार ने संयोग विभाग गुरुत्व द्रवत्व वेगा निमित्त कारण कदाचित बनती कभी बन सकते हैं ऐसा इनका कथन है हाँ, नहीं हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं मना नहीं कर रहा हूं इसका मैं इसका सर्वथा नहीं कर रहा हूं कदाचित बन सकते हैं इनका कथन है तो वो देखना है अगर संयोग को अगर आप निमित्त बनाएं, बनाएंगे हाँ? संयोग को निमित्त तो फिर ये जो उसको बनाने वाले जो दूसरी चीजें हैं उनको आप नजरअंदाज करना है क्योंकि ये इस अर्थ में कर रहे हैं कि जैसे आ, जिन पदार्थों को बनाने वाला नहीं दिख रहा है ये इनका जो अभिप्राय है इनका वो अभिप्राय है जो निमित्त कारण जो बनाने वाले दिख नहीं रहे हैं, वहां पर संयोग को विभाग को और गुरुत्व द्रवत्व आदि को निमित्त कारण मान रहे हैं वहां पर जैसे ईश्वर है बनाने वाला है सृष्टि को बनाने वाला है और भी बहुत सारे पदार्थ जो बनते हैं यहाँ पर तो वहां पर ईश्वर दिख नहीं रहा है तो ईश्वर को थोड़ी देर के लिए हटा करके देखें तब वो ये संयोग विभाग इसको निमित्त कारण मान सकते हैं तो ऐसे तो इनका अभिप्राय कारण हाँ वही तो समस्या आएगा ना वो तो समस्या आएगा असम सर्वथा निश्चित होगा जब संयोग को आपने निमित्त बना लिया संयोग को आपने निमित्त मान, मान मान लिया कारण असामयिक द्रव्य को न कर्म्मी परिभाषा कर रहे हैं क्या मतलब <laughs> गुण को हटा कर एक मिनट एक मिनट गुण को निमित्त कारण में कर दिया कर्म को तो हम निमित्त कारण में ले जाने के लिए आपने अभी पुस्तको तो खंडित कर दिया ठीक है कर्म बच गया शेष कर्म को असमय कारण में रख देंगे और गुण तो है ही वहीं भी निमित्त कारण में तो द्रव्य और गुण निमित्त कारण में कर्म असमय कारण जी एक चीज तो हटाने की बात है में तो तो तो एक गुण, गुण आता हाँ ऐसा नहीं है अनेक अनेक गुण गुण आते तो है है, है आते है, हैं हैं कोई है ठीक है संयोग को आपने निमित्त बनाया तो ये जो चेतन बनाने वाले उसको क्या बनाएंगे उसको जरूरी अच्छा उसको भी निमित्त बनाएंगे अच्छा फिर असमवा किसको बनाएंगे नहीं है नहीं तीनों कारण को तो आपको लागू करना पड़ेगा ना शर्त है कि तीनों कारण कहा यही यही तो बता रहे हैं ये तो बता रहे हैं ये तो समझा है एक ही पदार्थ से क्यों सिद्ध होता है एक ही कारण से कोई पदार्थ सिद्ध हो रहा है तो हो क्या पत्नी एक ही पदार्थ से कारण कैसे सिद्ध हो रहा है ये तो मैं पूछ रहा हूँ एक ही पदार्थ से हाँ एक ही कारण से किसी कार्य की सिद्धि होती है तो दूसरे कारणों को मानने की क्या आवश्यकता है ऐसे दो कारण की क्या जरूरत है एक मिनट एक मिनट ऐसा है वही मैं पूछना वाला हूँ अभी घटाया असामयिक कारण में मैंने उसको निमित्त कारण बना दिया अब असामयिक कारण नहीं मिल रहा है तो ठीक है घट तो बन गया ना भाई नहीं कर, गट कैसे बनेगा से संयोग, संयोग को फिर ये जो ये जो आ रहा है कुम्हार ये क्या बनेगा मतलब निमित्त दो होंगे जी निमित्त ये कोई जरूरी नहीं कारण ये वो, इस कितनी क्रियाएं होती कितने कर्म होते बहुत सारी चीजें होती तो हर सबको असम कारण तो दो दिन भी मानने पड़ सकते हैं ये भी मानना पड़ सकते मतलब आपका कथन ये की संयोग भी निमित्त है और कुमा कुंभकार है वो वो भी निमित्त? निमित्त निमित्त। का है। अगर वही वही घूम रहा है कि आखिर आधार क्या है कि हम संयोग को ये इस उसमें एक क्या है उसमें कारण क्या है जो सीधा सीधा कारण बनता है किसी कार्य की उत्पत्ति में सीधा कारण बनना चाहिए आप सीधा कारण तो एक समवाय कारण बन रहा है और एक नि, निमित्त कारण बन रहा है एक असमवाय कारण बन रहा है अब आप असमवाय को निमित्त बनाना चाह मतलब बना तो रहे हम किस को कहा डालेंगे दोनों उसमें तो कारण है जिसके बिना वो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है जिस निमित्त के बिना वो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है यानी उष्णता के बिना गढ़ा नहीं पक सकता और वो जो उष्णता इसका एक कारण बनेगा अब प्रश्न है वो कौन सा कारण बनेगा ठीक है ना तो वो निमित्त कारण आप उसको बना दिया क्योंकि समवाही कारण एक अलग बन चुका है और असमवाय कारण एक अलग बन चुका है अब बचा जो है वो निमित्त कारण बनेगा वही तो घड़े का जो बनना है, वो तो तो वो तो वो में हाँ अब अब मेरे को समझ में आ रहा है निमित्त कारण जो है निमित्त कारण वो होता है जो संयोग के साथ मतलब वहां नहीं रहता कार्य पदार्थ के साथ नहीं रह सकता से पहले नहीं नहीं जो भी निमित्त कारण बनता है वो कार्य पदार्थ के साथ नहीं रह सकता वो निमित्त होता है नष्ट नहीं अलग रहेगा उसका यानी समवाण कारण कार्य पदार्थ के साथ समवाही कारण जुड़ा रहता है समवाही कारण को कार्य पदार्थ से अलग नहीं कर सकते असमवाय कारण को कार्य पदार्थ से अलग नहीं कर सकते निमित्त कारण को अलग कर सकते, सकते हैं हाँ इस आधार पर है ये मेरे को भी याद आ गया है हाँ जीभाषा क्या मतलब ये कहा दी हुई है ये इसके सिद्धांतों में ये कहीं तो आएगा जरूर आएगा। आ, आना चाहिए कहीं तो आना चाहिए मेरा कभी याद नहीं आ रहा कहा है लेकिन ये है कि जो समवाही कारण है वो कार्य पदार्थ से अलग नहीं कर सकते समवाही कारण को और असमवाय कारण को भी कार्य पदार्थ से अलग नहीं कर सकते निमित्त कारण को अलग कर सकते हैं तो निमित्त कारण वो होते हैं जो कार्य पदार्थों के साथ रहने नहीं रहते हैं हाँ जी हाँ जी कारण हाँ हाँ का है हाँ जी, हाँ जी। उसका है हाँ जी कार्यम दिए उस वस्त्र का असमय कारण क्या है तंतुओं में जो रूप है तंतुओं का जो रूप है उसका असम किसका वस्त्र न वस्त्र के रूप का, जी, वस्त्र, के रूप का वस्त्र के रूप का वस्त्र के रूप का असम कारण क्या है तो तंतु का जी तो मैं फिर शुरू से चलता हूँ हमारा वस्त्र का रूप जी उस वस्त्र के रूप का समवाय कारण हमने बोला वस्त्र आ, तो फिर अब इसी बात को फिर से यहीं जोड़ते हैं कि वस्त्र एक कार्य है अर्थात वस्त्र का जो रूप है वह एक कार्य है उसका समवाही कारण क्या है तंतु का रूप असमवाण कारण असमवाण क्यों वहां भी बात हुई ना वस्त्र का रूप का है वस्त्र का रूप <k literacy> कार्य है उसका है वस्त्र वस्त्र अब से हम ले, ले वस्तर रूप वस्त्र का रूप समवाही कारण एक मिनट आप कहना चाह रहा हूँ आप पहले इसका निर्धारण करो असमीकरण क्योंकि गुण कभी भी किसी का संवाय कारण नहीं होता है गुण किसी का भी संवाय कारण नहीं होता ये सिद्धांत है इसलिए ये जो है ये बहुत विचार करके ही किया है ये सारी परिभाषाएं कि यहां पर वस्त्र का जो रूप है वो कार्य है क्योंकि वस्त्र में रूप गुण उत्पन्न हुआ है अब इस रूप गुण का समवायि कारण तो वस्त्र है क्योंकि वो वस्त्र में रहता है वस्त्र का जो रूप गुण है वो वस्त्र में रहता है इसलिए उस रूप गुण का संवाय कारण वस्त्र हो गया ठीक है अब इस वस्त्र में जो रूप गुण आया है ये किस कारण से आया है तो तंतु के रूप के कारण से आया है इसलिए तंतु का जो रूप है वो असंवाय कारण है वो संवाय कारण नहीं बन सकता क्योंकि वो तो गुण है ठीक है हाँ जी बोलिए तो, तो उत्पन्न नहीं होता है ना इसको आप अभिव्यक्त कहते हैं आप उ, उ, क्या नाम है सांकी में चले जा रहे हैं ना अभिव्यक्त का मतलब ये उत्पन्न नहीं है ना अभिव्यक्त वो होता है जो पहले से होता है उत्पन्न जो होता है जो पहले से नहीं होता है हाँ तो ये पहले से नहीं था तंतुओं में तंतुओं का रूप था हाँ वस्त्र का रूप पहले से कहां से होगा जब वस्त्र ही नहीं तो वस्त्र का रूप कहां से आएगा वो तो उत्पन्न हुआ है इसलिए वो कारण है तंतु का रूप कारण है और वस्त्र का रूप कार्य है इसलिए उत्पन्न हुआ है ठीक है हम्म hmm. तो फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि तो सारे गुण कारण बनेंगे, सारे गुण नहीं इस तरह से तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते मतलब अगर असमवा कारण होंगे तो गुण होंगे लेकिन सारे गुण असमवाय कारण हो ही कोई जरूरी नहीं है ठीक है ऐसे ही सारे द्रव्य निमित्त कारण होते हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है सारे द्रव्य निमित्त कारण होते हो ऐसा भी नहीं है हाँ निमित्त कारण द्रव्य होते हैं ये तो है लेकिन सारे द्रव्य निमित्त हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है समवाय कारण तो सारे द्रव्य होते हैं द्रव्य ही समवाही कारण होते हैं इसमें कोई विकल्प नहीं है जो द्रव्य कारण होगा वो तो द्रव्य निमित्त कारण भी होगा तो नहीं नहीं नहीं सारे द्रव्य समय कारण होते हैं हाँ तो सारे इसमें कारण क्या तो होता है नहीं ये कहना चाह रहे हैं सारे द्रव्य समवा कारण ही होते हैं ठीक है ना क्योंकि वो सारे द्रव्य गुणों को धारण करते हैं इसलिए समवाही कारण होते हैं पर एक प्रश्न किया जा रहे हैं सारे द्रव्य निमित्त कारण नहीं होते हैं निमित्त कारण सारे द्रव्य निमित्त कारण नहीं होते कोई कोई द्रव्य निमित्त भी होता है कोई द्रव्य संवाय भी होता है, है संवाय तो सब होते हैं हाँ संवाय तो सभी होते हैं फिर सारे द्रव्य निमित्त इसलिए नहीं बनते क्योंकि हर द्रव्य किसी का निमित्त कारण नहीं बनता है ये कहना चाह रहे हैं मिट्टी जो है निमित्त कारण नहीं बनता है समवायी कारण बनता है घड़े का निमित्त कारण नहीं बनता है आवश्यकता नहीं उसकी इसलिए प्रत्येक द्रव्य निमित्त कारण बने ये कोई आवश्यक नहीं है ये बताया जा रहा है, आत्मा है, है। हाँ नहीं, नहीं समवाही कारण तो बनता है हमें मना नहीं कर रहे सभी द्रव्य समवाय कारण तो बनते ही बनते हैं जरूरी नहीं कि उसी समय बनेंगे हाँ मतलब समवाय कारण तो सदा बने रहेंगे क्योंकि सदा वो गुणों को सम्वेत रखते हैं लेकिन सभी समवाय कारण निमित्त कारण बने ये कोई आवश्यक नहीं है कोई द्रव्य समवाय कारण बनता है कोई द्रव्य निमित्त कारण बनता है ये मैं कहना चाह रहा हूं किसी कार्य की उत्पत्ति में सारे द्रव्य निमित्त बने ऐसा अनिवार्य नहीं विभाग गुण है घट जैसे टूटा हम्म। तो ये असमवाही कारण होगा या कारण? हो किसके लिए? घट घट जो टूटा जी। टीकरे, टीकरे है तो जो विभाग हो गया, विभाग विभाग पड़ी क्या मतलब विभाग जो हो गया ठीकरे हो गया भाषा देखे वो वहां रहता नहीं है हाँ हाँ विभाग तो अब आप, आप क्या कहना चाह रहे हैं तो आपको पता है। वो विभाग हमेशा रहेगा वहां पर विभाग होगा तभी तो वो अलग है विभाग तो विद्यमान अब ऐसा है विभाग तो एक गुण है ना गुण <laughs> गुणी में रहता है द्रव्य में रहता है कहीं बाहर नहीं जाएगा अब जैसे संयोग एक गुण है ना किसी द्रव्य में रहता है ऐसे विवाह भी एक गुण है वो द्रव्य में रहता है वो जो टीकरे अलग अलग है उसमें विभाग है तभी तो विभक्त हुआ तो नहीं हो सकता नहीं है ना कर्म नहीं है विभाग को गुण माना है ना उठे नहीं आपको आपको भ्रांति हो रही है कर्म और विभाग अलग अलग है कर्म से विभाग उत्पन्न हुआ है हाँ विभाग जो है कार्य है और कर्म कारण है वहां पर मेरे को इसलिए ऐसा कर्म तो वैसे नहीं दिखेगा लेकिन कर्म दिखता है वैसे तो कर्म दिखता है हाँ जी क्रिया नहीं नहीं प्रत्यक्ष क्रम है क्रिया जैसे क्या तो प्रत्यक्ष दिख रहा है क्रिया तो होती है ऐसा है क्योंकि गुण द्रव्य के साथ ही रहता है न क्रिया भी द्रव्य के साथ रहता है ऐसा है क्रिया गुणवत्त द्रव्य जो कहा न क्रियावान और गुणवान द्रव्य होता है क्योंकि द्रव्य दिख रहा है तो क्रिया भी उसकी दिख रही है यही माना जाएगा क्रियावान क्रियावान से हम दोष ले सकते हैं हमेशा रहती है ये क्रियावान उस समय क्रियावान तो, तो उस समय क्रिया हो रही है और क्रिया भी प्रत्यक्ष है तो क्रिया उसी में रहे है कोई जरूरी मैं कब कह रहा हूँ उसमें रहता है कह तो <laughs> देखिए दोनों बात अलग अलग है यानी जो क्रिया हो रही है ना उस समय किस में है वो क्रिया देखे जब देखे हो रही थी तो द्रव्य में रह रही ना उसी समय यही उसी समय के लिए हम कह रहे हैं दिख रही है ना जब द्रव्य द्रव्य में गति हो रही है तो द्रव्य के साथ साथ क्रिया भी दिख रही है ऐसा नहीं होता है ऐसा है बात पर मुझे याद आ गया जाए आप परसों की बात शायद आप कह रहे थे मैं बिना हिले डुले सब कुछ हिला होगी हाँ। तो आपकी जो गति हो रही थी आप द्रव्य हैं, तो फिर आप में क्रिया हो गई है आप अभी स्वीकार करते हैं क्या जी? जीत आप, तो आप कह रहे थे कि क्रिया नहीं है और आज हम जो परिभाषा थी हिसाब से द्रव्य है उसमें गति होती है नहीं नहीं नहीं ऐसा है आप पहले वाली तो बात नहीं ऐसा है देशांतर गति जो है दो प्रकार की है एक गति है देशांतर प्राप्ति और एक गति है स्वयं में यानी स्वयं में परिवर्तन स्वयं में परिवर्तन रूपी क्रिया कोई आत्मा में नहीं होती है देशांतर प्राप्ति क्रिया तो आत्मा में है ही उसका हम निषेध नहीं कर रहे हम वहाँ पर भी यही बात कही गई थी देशांतर प्राप्ति रूपी क्रिया आ, आत्मा में है लेकिन स्वतः आंतरिक अपने अंदर परिवर्तन रूपी क्रिया कोई नहीं होती है जैसे जड़ पदार्थों में खुद में भी परिवर्तन होता है और आगे भी जैसे पृथ्वी जो है स्वयं में भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है ऐसी क्रिया आत्मा में नहीं है इसका निषेध कर रहा था तो दिर्थ है दिर्थ। तो तो है नहीं है वो तो, जो शरीर है के वो तो है। जब आपको आत्मा को समझा दिया है तब तो आत्मा को समझना ही पड़ेगा ना आपको कोई भी का मतलब जो आपको समझा दिया भाई शरीर अलग है आत्मा अलग है आपको बता दिया क्योंकि शरीर तो आदेश नहीं दे सकता इस बात को आप भी समझ रहे हैं तो जब आप मेरी बात को समझ रहे हैं इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है जो आत्मा को और शरीर को अलग नहीं समझ पाता है उसको तो ठीक हम समझा नहीं पाएंगे पहले उसको तो दोनों को समझाना पड़ेगा आत्मा अलग होती है या अलग होता है और शरीर अलग होता है वो दोनों उसको समझाना पड़ेगा जब वो दोनों को समझ लेगा तब उसको हम ये बात समझाएंगे तो आप तो समझ चुके हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है इसलिए आपको बताया जा रहा है आत्मा अपने आप में कोई गति ना करते हुए भी दूसरे को गति उत्पन्न करता है ये बात कही नहीं वो शरीर की गति है हाँ यानी प्रत्येक वस्तु की वो अपनी गति होती है आ, दूसरे की गति को दूसरे में आप नियम नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि कर्म का कर्म की परिभाषा में एक ये भी नियम है कि कर्म एक ही द्रव्य एक द्रव्यम एक ही द्रव्य में रहता है कर्म दो द्रव्यों में एक कर्म नहीं रह सकता हाँ ये भी एक कर्म की परिभाषा में आता है अभी पढ़ेंगे आप ईश्वर की तरह क्रिया मानेंगे हाँ जी जो आप ईश्वर की क्रिया की तरह ईश्वर में देशान्तर क्रिया कोई होती नहीं है वो क्रिया मान लीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं है।, आप है पहले एक बात को समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा था इससे पहले एक कर्म एक कर्म हाँ एक द्रव्यम का हक कर्म जो है एक ही द्रव्य में रहता है दो द्रव्यो में एक कर्म नहीं रह सकता हाँ जी कर्म दो दोनों का अलग अलग कर्म है वहाँ पर मिल जो मिले मिले हैं ऐसा मैं बस में बैठा हूँ और बस जा रही है तो जो गति हो रही है वो मेरी गति अलग मानी जाती है और बस की गति अलग मानी जाती है दोनों का एक एक कर्म नहीं है वो वहां है ना ऐसे यहाँ पर भी है ये ये पदार्थ में एक कर्म हो गया और ये पदार्थ में एक कर्म हो गया और दोनों में संयोग हो गया तो दोनों कर्म मिल करके एक संयोग को उत्पन्न किए तो मिलते समय जिस कर्म हुआ वो नहीं नहीं मिलते समय दोनों से मिला है ना एक से थोड़ा मिला है पहले इनकी बात को पूरा कर लीजिएगा वो जो दो पदार्थ संयुक्त हुए है ना संयोग को प्राप्त हुआ है वो संयोग का कारण कौन है एक कर्म नहीं है दो कर्म है ठीक है ना इसलिए वैसे कर्म जो है एक ही द्रव्य में रहता है एक कर्म दो तीन चार द्रव्यो में नहीं रहता इसलिए कहा एक द्रव्यम कर्म एक ही द्रव्य में रहता एक, एक द्रव्याश्रित है अनेक द्रव्याश्रित कर्म नहीं होता है तो आपने जो तो बात थी तो उसी में अगर अगर आत्मा के हिसाब से भी देखें को तो अगर आप बोलेंगे अगर आदेश मतलब अभी मैं हूँ बैठा हुआ देखिये देशांतर ग ही रहा हो ना आत्मा में हाँ तो मैं स्वीकार कर रहे हैं तो <coughs> तो जब आप बोलेंगे तो कुछ एमएम का -एम जी तो आगे पीछे होगा जी बोलते समय नहीं तो क्योंकि समाधि में हो तो तब बोलेंगे नहीं क्योंकि तो समाधि नहीं है यहाँ में। तो या फिर बोल रहे हैं तो समाधि नहीं हो समाधि बोल ही सकते तो अगर बोल रहे हैं तो समाधि नहीं हो यहाँ यहाँ तो बोलेंगे नहीं वहाँ की होगी देखिये यहाँ होगी जी वहां बोलने का अभिप्राय ये नहीं था कि वो एक एम भी अंतर नहीं आता है। नहीं पहले बात पह, नहीं पहले मेरी बात को समझ लिया वहां केवल यह उदाहरण दिया है कि स्वयं में परिवर्तन ना होता हुआ भी देशांतर प्राप्ति यानी दूसरे को गति देना होता है स्वयं में गति ना होती हुआ भी इसके उदाहरण में वैसे दिया गया है ईश्वर को अगर ध्यान में रख के देखेंगे ईश्वर में अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती वो निष्क्रिय है ऐसे ही आत्मा भी निष्क्रिय है याद रखना अब एक एक एम वाला भी इधर उधर होता है तो वो इधर उधर होता है वो देशांतर के रूप में वो होता है उसी को मैं स्वीकार कर रहा हूँ यहां पर भी जो स्वीकार मैं कर रहा हूँ स्वयं में परिवर्तन अभी स्वीकार कर रहा हूं अ तो वो द्वेशान्तर प्राप्त तो होता ही है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं वो तो है ना वो तो मान ही रहे ना आत्मा आत्मा जो है तो देशांतर प्राप्ति वाली क्रियावान है तो, है, तो फिर निष्क्रिय कैसे तो इस, इसका अर्थ है निष्क्रिय का मतलब है स्वयं में क्रिया स्वयं में क्रिया एक होता है स्वयं स्वरूप में क्रिया और एक होता है आ, देशांतर क्रिया यानी आज मैं यहां पर बैठा हूं इस समय यहाँ पर बैठा हूं तो अपने कमरे में नहीं हूं तो वहां से चल करके आया हूं इस रूप में क्रिया है आत्मा में ठीक ना और एक क्रिया होती है उसके स्वरूप में क्रिया जैसे आम है सड़ रहा है तो उसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है ऐसा परिवर्तन क्रिया आत्मा में नहीं है ऐसी क्रिया आत्मा में नहीं है यह कथन कर रहा था उस समय उस उदाहरण में उसको बताने के लिए एक उदाहरण दिया था कि मेरे में स्वयं में स्वरूप में परिवर्तन ना होता हुआ भी। मैं आपके अंदर परिवर्तन उत्पन्न कर सकता हूँ वो जो कथन किया था वहां पर वो वो कथन अभी भी उसी पर कायम हूँ मैं और उस कथन में भी आत्मा में अपने स्वरूप में भी कोई परिवर्तन एक एमएम भी परिवर्तन नहीं होता है ये कहना चाह रहा था में तो जी, किसी के ठीक तो तो तो है ना किसी में नहीं हुआ। उसी को लेकर के बताया जा रहा है कि स्वयं में क्रिया नहीं है दूसरों को क्रिया देने के लिए है और देशांतर क्रिया भी है इस रूप में देशांतर गमन रूपी क्रिया तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है मतलब जुड़ी हुई है स्वरूप क्रिया नहीं है और परमेश्वर में ना देशांतर क्रिया है ना स्वरूप में क्रिया है उसमें तो दोनों ही नहीं है देते देते हुए हुए सामने वाले को क्रिया दी ना देते हुए भी हाँ वो तो है उसमें तो मेरे को आपत्ति नहीं है हाँ जी उदाहरण जो दिया जाता है वो स्थूल रूप से दिया जाता है ना मतलब जिस बात को सामने रख करके किया जा रहा है उसी अर्थ में जैसे सूर्य का उदाहरण दिया है देशांतर प्राप्ति से वो गतिमान है ये जाना जाता है वैसे स्वरूप में उसमें कोई देशांतर प्राप्ति नहीं होता फिर भी मोटे तौर पर उसको देशांतर प्राप्ति माना है ना सूर्य प्रातः काल तो उधर था और मध्यान्ह में सिर यहाँ पर आ गया तो उसमें देशांतर गमन हो रहा है ये तो मोटा कथन है वैसे ऐसा होता नहीं है उसके स्वरूप में वो परिवर्तन नहीं होता मतलब वहां वहां से हिलता नहीं वो वहीं अपनी जगह ही रहता है वहाँ आता जाता नहीं है ना सूर्य आता जाता नहीं जहाँ पर है वहीं पर रहेगा वो हाँ जी जी भी हाँ व्यापक ही है एक द्रव्य वो व्यापक है सूत्रकार कहते हैं स्वामी जी के ये बिल्कुल विपरीत है दो द्रव्य दो द्रव्यो ऐसी अधिक होगा तभी कर्म होगा नहीं तो एक द्रव्य में कर्म होने की जरूरत ही नहीं क्या मतलब जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है लीजिए लीजिए मान उसमें की आप ये तो तो कहना चाहते हैं तो है। है, दो द्रव्यो में रहता है ऐसा कहना चाह रहे ऐसा नहीं होता है। दोनों का अलग कर्म है मान लीजिए उसमें नहीं नहीं तो कोई क्रिया नहीं होता है जब जब उसके साथ जुड़ता है, दो द्रव्य बने, तब उसमें उसकी चर्चा ही नहीं है हमारे यहाँ पर यहाँ जो कर्मों की चर्चा है ये तो परमाणुओं की बात है मतलब यहाँ पर जो कर्म हो रहा है ये कार्य जगत की बात हो रही है कारण में तो वो समझते ही नहीं है तो व्यापक का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार व्यापक है अब कहा सांख्य दर्शन में जा करके उस सूक्ष्मता में सत्वगुण में कोई कर्म नहीं होता नहीं होता उसमें कोई आपत्ति नहीं है वहाँ की बात ही नहीं चल रही है ये जो कर्म जितने भी हो रहा है यहीं तक सीमित है पंचमा भूतों से जो उत्पन्न हुए पदार्थों में जो कर्म हो रहे हैं उन्ही कर्मों की चर्चा यहाँ पर वहाँ पीछे का पीछे की बात ही नहीं करता है। इसलिए नियम व्यापक है ऐसा कहा मैंने मैं उसको ध्यान में रख के कोई व्यापक की बात नहीं कही है। हाँ जी बोलिए पहले सुनिए हाँ जी हाँ जी क्या है कि ज्ञान क्रिया।, तो तो तो तो तो क्रिया से क्या तो क्रिया देता है इसलिए स्वाभाविक है दूसरों को क्रिया देता है इसलिए क्रियावान है हाँ वो उसका स्वभाव है दूसरों को क्रिया देना उसका स्वभाव है वो भी है जान भी देते उसमें कोई आपत्ति नहीं आपको आप तो आपका प्रश्न क्रिया के ऊपर है ना तो क्रिया स्वयं में नहीं बताया जा रहा है पर, उसकी स्वाभाविक क्रिया जो है वो स्वाभाविक रूप से वो दूसरों को क्रिय देता है इस रूप में उसकी स्वाभाविक क्रिया है वहाँ पर हाँ जी आपने जो बताया प्रत्यक्ष होती है तो मेरे ख्याल से न्याय दर्शन में आया में चरूर है। वो उसकी अलग है इसकी दृष्टि अलग है क्योंकि जो द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है उसके साथ में जो क्रिया है वो द्रव्य के साथ प्रत्यक्ष होता है ये माना जाता है यहाँ पर उदाहरण तीर वाला है आ, कि तीर को फेंका तो उसमें गति होगी तो कैसे पता चला तो जैसे ही उसको रोका जाएगा आ, तो वो नीचे गिर जाएगा जिस पॉइंट जिस बिंदु पर उसको रोका जाएगा तो उससे फिर पता लग जाता है कि इसमें किया किया है अनुमान से क्योंकि किया सब रुक गया हटाया तो वो चल रहा है तो इससे पता चलता है तो जो सिद्धांत तो फिर जो न्याय में है कि से है तो से तो से है कि कि से चलो महाभाष्य को तो फिर सिद्धांत वैसे इसमें होना चाहिए वो ऐसा जो सारे सिद्धांत समान शास्त्र का अर्थ ये नहीं होता है कि एक एक बात दोनों में समान हो इसका इसका मतलब वो दो शास्त्र नहीं होता एक ही शास्त्र माना जाएगा समान शास्त्र का मतलब है इनका जो मुख्य मुख्य सिद्धांत दोनों के बराबर है प्रश्न किया था यहाँ पर या मैं बता रहा जो आपने ही आप बताया था कि समान शास्त्र है, तो सिद्धांत तो सिद्धांत और उसकी तो एक ही है, तो जो एक जैसा है, है एक ही मतलब एक जैसा है ठीक हाँ, है तो मतलब एक तो तो जैसा, तो जैसा है ऐसा तो फर्क नहीं है ऐसा <laughs> <laughs> कोई फर्क नहीं है लेकिन वहाँ किस उद्देश्य से वहाँ अनुमान का है वो अभी प्रसंग मेरे को याद नहीं है ये तो मेरे को पकड़ में आ रहा है की इससे अनुमान होता है ये जो बोला है ना क्योंकि उसको प्रत्यक्ष नहीं मानता होगा कोई उसको समझाने के लिए वो अनुमान का आश्रय लिया है मतलब कोई कह रहा है इसमें गति हो रही मैं मानता ही नहीं इसमें गति नहीं हो रहा है उस दृष्टिकोण से आप कोई अवरोधक तत्व रखो तब पता लग जाएगा आपको इससे ही अनुमान होता है कि इसमें क्रिया हो रही है इतनी बात को समझाने के लिए वो बात कही ना कि वो क्रिया प्रत्यक्ष नहीं होता इसको सिद्ध करने के लिए वो बात कही ऐसा नहीं है ना तो क्रिया क्रिया तो प्रत्यक्ष ही होता है लेकिन कोई ये ना मान ले उसको हम हम हम तो नहीं मानते कि ये गति कर रहा है तो आप कोई अवरोधक रखो तो पता लग जाएगा उससे अनुमान हो जाएगा आपको इस दृष्टिकोण से कहा है वहाँ पर हाँ जी वैसे कोई सूत्र से मिलता है क्या कुछ हाँ जी हाँ जी बात ऐसा मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि माना यही जाता है कि क्रिया भी प्रत्यक्ष है क्रिया तो प्रत्यक्ष होता ही है ये माना जाता है ठीक है जब वो स्थिति आएगा मैं बता दूंगा आपको हाँ जी समय हो गया क्या क्या तीन चौतीस हो गया अच्छा अच्छा ठीक है तो ये कारण प्रक्रिया तो हो गई ना आपका असमवाय कारण समवाय कारण और निमित्त कारण तो एक बात सामने आ गई है कि समवायि कारण और असमवाय कारण का वह होना अनिवार्य है किसी कार्य की उत्पत्ति में वहां बराबर उनका रहना अनिवार्य है लेकिन निमित्त कारण का वह होना अनिवार्य नहीं है ये एक सामने आ गई और असमवाय कारण गुण होते हैं कर्म होते हैं एक बात आ गई और समवाय कारण जो है द्रव्य होते हैं ये भी एक बात आ गई तो समवाही कारण असमवाय कारण और निमित्त कारण तीन ही कारण होते हैं चौथा पांचवा ऐसा कोई कारण नहीं है अगर कोई होता है तो फिर वो निमित्त के अंतर्गत ही आएगा साधारण निमित्त के रूप में आएगा सहयोगी निमित्त के रूप में आएगा ये तीन बातें आ गई और कोई बात रही गई केवल एक बात आपकी रही गई है कि कि क्रिया प्रत्यक्ष नहीं होता ये आपका कथन है तो वो आ, मतलब ऐसा नहीं है मतलब तो मेरे विचार आया कि अनुमान किया है, तो इसे हम ये नहीं वो तो मैं कही ही रहा हूँ क्योंकि कोई प्रत्यक्ष को नहीं मान रहा है तो उसको समझाने के लिए वहाँ पर अवरोधक रखो तो आपको अनुमान हो जाएगा ये बात कहिए। लेकिन क्रिया तो प्रत्यक्ष ही होती है क्योंकि द्रव्य के द्रव्य जो द्रव्य के साथ में जो विद्यमान है उनका भी प्रत्यक्ष माना जाए जैसे द्रव्य प्रत्यक्ष है तो उसके गुण भी प्रत्यक्ष होते हैं ऐसे जैसे द्रव्य प्रत्यक्ष है तो उसके गुण प्रत्यक्ष है वैसे उसके क्रिया भी प्रत्यक्ष है यही माना जाता है ऐसा हो ही नहीं सकता द्रव्य प्रत्यक्ष है द्रव्य के गुण भी प्रत्यक्ष और क्रिया प्रत्यक्ष ना हो यह हो नहीं सकता इस बात को समझ लीजिएगा हाँ नेत्र प्रत्यक्ष ही रहेगा और क्या इंद्रिय प्रत्यक्ष ये माना नेत्र प्रत्यक्ष मतलब ऐसा नहीं है ये इसका अभिप्राय नहीं है मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष है इंद्रिय प्रत्यक्ष का मतलब है जिस इंद्रिय से जो द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है उसी इंद्रिय क्रिया भी प्रत्यक्ष हो रही है ये इसका कथन है जो जो चीज प्रत्यक्ष होती है आंखों से वो रूप वाली होगी हाँ वाली होगी हाँ है जो नेत्र प्रत्यक्ष होगा जो द्रव्य नेत्र प्रत्यक्ष है वो नेत्र प्रत्यक्ष वाला द्रव्य है अगर उसमें क्रिया है तो उस क्रिया का भी नेत्र प्रत्यक्ष से होगा जैसे द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे उसकी क्रिया भी प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि वो द्रव्य के साथ में है वो क्रिया इसलिए ठीक है फिर वही बात है क्रिया में रूप नहीं होता क्रिया गुण नहीं है ये याद रखना ये बात समझ लेना क्रिया अलग चीज है और रूप अलग चीज है क्रिया में रूप कैसे होगा क्योंकि क्रिया तो एक कर्म है कर्म में गुण नहीं रह सकता हाँ कर्म में गुण नहीं रह सकता गुण में गुण नहीं रहता ऐसे कर्म में भी गुण नहीं रहता तो तो तो है।, है, तो है नहीं नहीं पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि दमदार नहीं है क्योंकि दमदार इसलिए नहीं है क्योंकि आप आप ये कहना चाहते हैं जैसे द्रव्य में भी रूप होना चाहिए क्योंकि रूप गुण एक अलग चीज है नहीं द्रव्य मतलब द्रव्य में रूप गुण विद्यमान रहता है ना द्रव्य अलग है गुण अलग है ऐसा अगर आप मान करके चलेंगे तो द्रव्य एक अलग चीज है और गुण अलग चीज है अब गुण आपको दिख रहा है नेत्र से तो उस गुण के साथ साथ द्रव्य भी दिख रहा है द्रव्य द्रव्य में गुण रहता है हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन वो द्रव्य से अलग ही है ना गुण जब गुण भी दिख रहा है द्रव्य भी दिख रहा है तो कर्म भी दिख रहा है कर्म पर का गुण क्या, क्या? रूप है क्या उसके? कर्म का कोई गुण ही नहीं होता है ना द्रव्य के साथ में है हाँ जी द्रव्य है हाँ द्रव्य में ही क्या ऐसा है द्रव्य में जो रहता है उसको भी देख रहे हैं आ, आप एक बात बताएं द्रव्य में पृथकत्व द्रव्य में एकत्व है और दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसमें कोई रूप नहीं है याद ना द्रव्य एक है आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है द्रव्य दिख रहा, नहीं, रहा है नहीं द्रव्य में एकत्व दिख रहा नहीं दिख रहा है दिख रहा है ना तो एकत्व में कोई रूप है क्या इधर उधर मत जाइए क्योंकि आपको एक तो द्रव्य दिख रहा है अनेक द्रव्य दिख रहे हैं एक द्रव्य दिख रहा तो इसका मतलब एकत्व गुण आपको पकड़ में आ रहा है ना तो एक गुण में कोई रूप है क्या नहीं नहीं है फिर भी दिख रहा है ना वो प्रत्यक्ष कैसे है द्रव्य के कारण से प्रत्यक्ष है ऐसे ही वो कर्म भी द्रव्य के कारण से प्रत्यक्ष है, तो तो तो नहीं है नहीं। फिर वही बात है क्योंकि वो एकत्व गुण द्रव्य में है द्रव्य में जितने भी गुण है उन सबका प्रत्यक्ष होता है द्रव्य के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होता है, लेकिन द्रव्य में जो कर्म है उसका उसके भी प्रत्यक्ष होता है क्योंकि वो द्रव्य आश्रित है जब द्रव्य दिख रहा है, तो गुण भी दिखेगा ऐसे कर्म भी दिखेगा आप ये कैसे कह सकते हैं द्रव्य आश्रित गुण तो दिखता है और कर्म नहीं दिखता है इसका क्या हेतु है आपके पास में ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है हाँ दिख रहा है ना क्यों नहीं दिख रहा है, है दिख रहा है ना इसमें परिवर्तन होता है पुराना हो रहा है दिख रहा है हमको ऐसे कैसे अभी अभी, आपको नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है इधर उधर मत जाओ आपने ये प्रश्न किया है क्या इसमें जो परिवर्तन होता है वो दिखता नहीं दिखता है ना बिल्कुल तभी तो पुराना हम कहते हैं उसके बिना तो हम कही नहीं सकते उसको पुराना वो भी दिख रहा है तो कमाल है पुराना हमको पता लग रहा है पुराना हो रहा है वो ये तो आप अनुमान से बता रहे हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं वस्तुओं को हमने पुराना होते हुए देखा है ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है जब उसको विषय बनाएंगे तो वो भी दिखेगा जब आपको पकड़ में आ गया ये कब बना है ठीक है ना अभी अभी बना है ठीक है ना और बनने के तुरंत बाद उसका पुराना बन स्टार्ट हो रहा है द्रव्य से पता लग रहा है आप एक बात बताइए पुराना गढ़ा को देखते पता लगता है ना क्योंकि वो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म कर्म होते हैं कोई कर्म होते हैं ठीक है ना तो सूक्ष्म कर्म आपको उस समय में आपको विषय नहीं बन रहा है वो दिख नहीं रहा है आपको जब उसको विषय बनाएंगे तो वो भी दिखाई देगा क्योंकि स्थूल कर्म को तो आप तुरंत विषय बना लेते इसलिए आपको ऐसा पकड़ में आता है अनुमान गुमान गम्य नहीं है देखिए जब सिद्धांत यह है कि जो द्रव्याश्रित जो भी है जब आपको एकत्व दिख रहा है आ? उसमें रूप बिल्कुल नहीं है द्रव्य में एकत्व वो भी दिख रहा है और ऐसे द्रव्य में कर्म भी है, वो भी दिख रहा है द्रव्य के कारण से दिख रहा है जिस द्रव्य के कारण से एकत्व गुण दिखता है उसी द्रव्य के कारण से कर्म भी दिखता है यही माना जाए यही सिद्धांत है किसी भी तो किसी भी किसी भी शास्त्र का प्रमाण हो कि क्रिया जो है तो कर्म जो है ऐसा भी भी प्रमाण हमारे हमारे पास किसी भी है, हमारे पास किसी शास्त्र का ठीक है मैं बता दूंगा आपको तो आएगा तो बता दूंगा क्योंकि जब कोई वस्तु जा रहा है जा रही है कोई वस्तु वो प्रत्यक्ष हो, उसमें गति हो रही है प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको उसके लिए आपको एक है न वो प्रत्यक्ष कर्म प्रत्यक्ष दिखता नहीं उसको प्रत्यक्ष भाई द्रव्य का प्रत्यक्ष द्रव्य का द्रव्य के आश्रित ही रहता है ना कर्म क्योंकि सिद्धांत ये तो है जो जो द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो द्रव्य में जो भी रहते हैं वो भी प्रत्यक्ष होते हैं यही माना जाता है द्रव्य प्रत्यक्ष होता है तो द्रव्य के साथ में रहने वाले गुण भी प्रत्यक्ष होते हैं कर्म भी प्रत्यक्ष होते हैं यही माना जाता है ठीक है हाँ जी बात बोलो बोलो बोलो जी, अभी जी में भी ये ये बात आई थी जब छठ भंग प्रकरण आया था कि कोई भी पदार्थ है हमारी जो मनुष्यों की आंखों से अगर हम उसको देखेंगे तो अगर उसमें परिवर्तन दिखेगा तो एक काल के पश्चात ही दिख सकेगा जी लेकिन अगर कोई पदार्थ है जैसे इन्होंने कहा था टेबल है हाँ। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी मनुष्य को कोई भी भी तो भी मनुष्य अगर उसे विषय बनाए तो उसका हर जो उसमें परिवर्तन हो रहा है वो उसे देख सकता है वो नहीं होता है मैंने भी मैंने भी आपकी बात को स्वीकार किया है कि प्रत्येक कर्म आपको नेतृप्रत्यक्ष होगा ये मेरा सिद्धांत नहीं है स्थूल कर्म जितने भी होते हैं वो तो दिखता है सूक्ष्म कर्म तो दिखेंगे नहीं हमको क्योंकि उसको हम विषय नहीं बना सकते जिसको हम विषय नहीं बना सकते हैं वो कैसे दिखेंगे लेकिन जिसको विषय बनाएंगे वो दिखेगा ठीक है वो विषय के ऊपर निर्भर करता है हर चीज को हम विषय बना ही नहीं पाते लेकिन सूक्ष्मता से जब योगी व्यक्ति सूक्ष्मता से उसको विषय बनाता है तो उसको दिखता है क्योंकि परमाणुओं को जब वो विषय बनाता है तो परमाणुओं में जो परिवर्तन होता है उसको दिखता है योगी को पर हमको नहीं दिखता है अब कितना ही विषय बनाने की चेष्टा करो हमारे में सामर्थ्य नहीं है उसके सूक्ष्म कर्म को पकड़ सके जब हम विषय नहीं बना सकते तो वो कैसे दिख पाए लेकिन जिसको हमने विषय बनाया है वो तो जरूर दिखेंगे ठीक है खैर आगे हम विचार और कर लेंगे जी, एक बात हाँ जी हाँ बोलो ये क्या रहा उसमें कि सिद्धांतों में, में कोई कोई अंतर नहीं है समान है वो वो दृष्टि भेद है वहां पर वो ये कहना नहीं चाहता है न्याय दर्शनकार कि कर्म अनुमानी ही गम्य ही होता है कर्म से नहीं क्या मानना ही से समान शास्त्र तो नहीं, तो तो नहीं सारे सिद्धांत इसलिए नहीं मिल सकते वो सोलह पदार्थ को मानता है ये छह पदार्थों को मानता है वो सारे सिद्धांत नहीं मिलते समान शास्त्र का मतलब है बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं विरोध तो यही तो है ना जैसे बताया वो सोलह पदार्थ, पदार्थ को मानता है ये छह पदार्थ को मानता है सामान्य दृष्टि से ये है कि इसने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष नामक पदार्थ माना है उसने प्रमाण प्रमेय उनको पदार्थ माना है ये बहुत बड़ा अंतर होते हुए भी सिद्धांत समान भी है और भिन्न भी है जी जी, भी कर्म, कर्म, भी मना मना देखिये मैं तो इसलिए तो समान शास्त्र है ना जिसकी समानता दिखा रहा है तो उस कारण से यह तो समान शास्त्र है इसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक सिद्धांत जो न्याय दर्शन में जैसा सिद्धांत बताए वैसे के वैसे सिद्धांत वैशेषिक में ऐसा नहीं है मैं ये कहना चाह रहा हूं हा अधिकांश सिद्धांत दोनों के मिलते हैं इसलिए तो समान शास्त्र माने जा रहे हैं ठीक है जैसे प्रमाण है प्रमाण दोनों के एक जैसे हैं और पदार्थ की परिभाषाएं जो दोनों के पर एक जैसे हैं लेकिन वस्तुएं अलग अलग हैं। उनके पदार्थ अलग है इनके पदार्थ अलग है जो मूलभूत सिद्धांत है वो दोनों का समान है मूलभूत सिद्धांत बाकी वो जो ऊपर के सिद्धांत है दोनों के अलग अलग ही है अगर दोनों का सिद्धांत मतलब प्रत्येक सिद्धांत समान होगा तो फिर दो दर्शन होते नहीं है एक ही दर्शन माना जाएगा उसको दो दर्शन इसलिए क्योंकि कुछ तो भिन्न है इससे जब कुछ भिन्नता है इसलिए वो अलग दर्शन हो गया मेरे हिसाब से तो जी विषय अलग-अलग हैं लेकिन सिद्धांत दोनों में मूल सिद्धांत दोनों के एक जैसा है विषय अलग अलग है दोनों के इस वजह से दोनों का अलग अलग, अलग, अलग शास्त्र है और मूल सिद्धांतों में भी कुछ सिद्धांत उसके अपने व्यक्तिगत हैं कुछ सिद्धांत इसके अपने व्यक्तिगत है क्या मतलब व्यक्तिगत है तो मतलब व्यक्तिगत का मतलब है जिस बात को लेकर के वो मानता है वो बात यहां माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसका विषय ही नहीं है वो वो उस रूप में कह रहा हूं कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो न्याय दर्शन में हैं मान लो वो सिद्धांत को वैसा का वैसा यहाँ माने ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि उसका विषय नहीं है यहाँ पर हाँ खंडन तो है ही नहीं है, खंडन तो है ही नहीं ठीक है चले हम आगे ओंकार Oh